तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। लॉस एंजिल्स में एक वीकेंड पर मैं ऑक्सिटेंट कॉलेज में एक स्पर्ता में गया। हमेशा की तरह मैं अंदुली इलाके की घास पर खड़ा था और जूतों को उनका जादू 彼ッネディラータ。アチャナケカーデミチェルカーアイアーアウッスネアプナハータバダイアーチャマクティアケアカッシャクチャーアダラサルバートアカッシャクハラキドクバラビーウスケハワワーキトシャンティキワブジューウスケアコケアスパスコイドクハチスティージェシジャナペチャナビージョンソン मैं स्टैनफोर्ड में उससे जानता था। वह एक धावक था, काफी ठीक-ठाक मील दौड़ने वाला था, और हम कई खुली प्रतिस्पर्धाओं में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर चुके थे, और कई बार वह मेरे और केल के साथ दौड़ने तथा उसके बाद खाने पीने भी गया था। मैंने कहा, वाह, जेफ इन दिनों क्या चल रहा है? वह बोला, ग्रेड स्कूल, मानव शास्त्र की पढ़ाई। उसने सामाजिक कार्यकर्ता बनने की योजना बनाई थी। मैंने एक बहुं ऊपर उठाते हुए कहा, मजाक मत करो। जॉनसन सामाजिक कार्यकर्ता किस्म का नहीं दिखता था। मैं उसे नशे के आदमियों को परामर्श देते या अन्नातों को घर आवेंटित करते हुए नहीं देख सकता था, न ही वह मानव शास्त्री जैसा दिखता था। वह कल्पना ही नहीं कर सकता था कि वह न्यू गिनी में नव भाषाओं से बातचीत कर रहा है, या ऐनासांजी कैंप साइट को टूटब्रश से खोज रहा है, तथा बकरी की लोडियों के बीच बरतनों के टुकड ジョ h n s o n は、この日の朝の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過ごしているので、夜の時間を過 おのとくさけさー、メリー meeting ke barim batai、うすね juteko, moda, or soul ki jachki, usneka, coffee atchahe、うすき dilches vitoti, lakin, usne incar cardia, うす neka, メリー abi shadi, ho reihe, muzin nehilaktaki me is wakht, ek naea calm hath me lay satang. Menuuski as vikriti, dilper nehili, Mahino ba jaker, mane, nehishept sunatha, jeevan a c h a t ー ek taraki, gulfand biti, h a ज़्यादा समय नहीं था, मैं खुश था, शायद उतना खुश जितना मैं कभी नहीं रहता था। और खुशी खतरन को सकती है, ये इंद्रियों को कुंड कर देती है, इसलिए मैं उस भयानक पत्र के लिए तैयार नहीं था। यह पूर्व के किसी पिछड़े हुए कस्बे के हाई स्कूल के कुश्ती कोच का था, जो लॉन्स आइलैंड पर किसी छ ス t e a m yeah, massa, fake, yeah, men's hats, kathi, hae, muje, usse, do, bar, parna, tha. Tab kae, jakar, muje, yes, samajime, aya, koshne, dawa, kiyaki, we, japanse, abi, abi, lota, hai. Jahawe, onu, tuksa, ke, sheer, adikario, ke, sat, milkar, aya, aur, unhone, usse, ekmat, america, distributor, banaya, hai. Yuki, usne, suna, tha, ki, me, tiger, jute, bech, rahu, isli, me, gear, kanoni, k 2つ目は、私は、カージン・デュガ・ハウスのフォンを持っている場合は、スタンフォード・ラウ・スクールの時に、スタンフォード・ラウ・スクールの時に、そして、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、カージン・ハウスの時に、私は、何を持っているのか、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 कि तीर्वत कानूनी परिणाम होंगे अभी मेरे व्यासाय को दो ही महीने हुए थे और मै カノニユーズメジャータ、クッコクシケニキ、ヒムトカニキ、サジャーメルゲイティ、フィルメネバッカー、オノトクサコ、ウタヴレパンメイクパトリカ、プリエモデ、アス・ソバムジェ、メンズ・ヘッツ・ニューヨーク、アドミカ・パトリカ、ジセムジェ、カフィ、ドク・ポンチャ、ジスカダワヘキ、メプリクリエカンジャー、カルタラ、オカルタラ、メンデュバラパトリカ、クシネーホア、カジン・ハウスネ、パイキ、メメンハセット・マシュー、ハスクローキ、クシティ、コー、バネス、パレイエ マーブローのようなものがないです。しかし、このようなものがないです。しかし、このようなものがないです。しかし、このようなものがないです。しかし、このようなものがないです。しかし、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけを見つけた見つけた से घूरता था। डैडी बले बक तुम तो ऐसे दिख रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारे सिर पर मोटा डंडा मार दिया हो। इसे छोड़ दो। लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता था। मैं अनोखिता में अपनी मीटिंग को बार-बार याद करता रहा। एक्जीक्यूटिवों ने मेरे प्रति बहुत विनम्रता दिखाई थी। उन्होंने मेरे सामन सत्त्य की दृष्टि से ब्लू रिबन नामक कंपनी का मालिक नहीं था, लेकिन यह तो बाल की खाल निकालना हुआ। अब मैं उसका मालिक था और यह अकेले ही टाइगर जूते को बेस्ट कॉस्ट पर लाई थी और अगर अनुत्तस्य मुझे आधा मौका देती तो मेरी कंपनी टाइगर जूतों को दस गुना ज़्यादा बेच सकती थी। इसक マルベロ、アドミキチェクカメ、ダカ、ネカ、アルカ、バーカ、レイヘ、ジャー、ペサ、デケガ、ワイハン、ジャンキング、ガミア、カトムーネ、タグビ、オノトクサ、ワロ、カコイ、ジャワー、ネイヤー、メネジューテ、ベチネカ、ウィッチャー、チョー、ディア、リキン、フィル、マジドゥル、ディヴァス、パ、メラ、エラ、ダ、バダル、ゲメ、ハー、ネヒマン、サクタ、アビ、ネイ。 呃 フィルム。Leking une yes sakt napasan thaki koi unke bete ke sa doka kare.Uno ne apni bohotani veboli.Tome shayed jana chaye.Men apni masse bath ki v e o t t a m i e deta パチャサルバーデメ、ハムドノコウスカーメディクサタハム、ムジェのスヤタカハルウィブランヤタイ、イヤエッチチャマクダラフサフディンタウ、コインナミネイティ、アッタパン、アシケアスパスタ、ハムドノヒドゥーメ、ウェンシュイルプ、キエルテディクテレイ、アッコチネイボレ、ハマーレビチウェシヒカムシティ、ジェシタブラカティティ、ジャブウェイ、ムジェスパタウ、メカーセチョネジャティ、メアプニングアブラッセー、ランネメイットナウィスト、 रहता था कि कुछ बोल नहीं सकता था और वे बाकी किसी से भी ज़्यादा अच्छी तरह समझती थीं जो रेखाएं हम संकट अपने चारों ओर खींचते हैं वे उनका सम्मान करती हैं फिर हवाई अड्डे के करीब पहुंचने पर उन्होंने खामोशी तोड़ी वे बोली बस अपने असली रूप में रहना मैंने खिड़की से बाहर देखा अ स्वयं को भूलना है। मैंने नीचे की तरफ देखा। मैं निश्चित रूप से खुद जैसी पोशाक नहीं पहने था। मैं एक नया सूट पहने था, कोयले जैसा, भूरा और मेरे हाथ में एक छोटा सूटकेस था। साइड पॉकेट में एक नई पुस्तक थी, "How to Do Business with the Japanese"। भगवान ही जानता है मैंने इसके बारे में कैसे या कहां सुना � テとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひと や ad karne me betaia. ハヴァヴァーガータカウティーン。ムジェシャンツ・レニキゾーラテェ。メネオーガンメアプネドネケカリエッケバーレメトバーソチャメアプネセベタザダ、テザダ、シャーリック・プティバーケガニー・ロゴケサータアウンケキラフ・プティスパオリンピック・キラディビー、シャミル・テイキンフィルビーメネクトコ、ヤヘ प्रियक्षित किया था। लोग सहजता से यह मान लेते हैं कि प्रतिस्पर्धा हमेशा अच्छी होती हैं, कि यह हमेशा लोगों के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर निकालती हैं। लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों के बारे में सच होता है जो प्रतिस्पर्तों को भूल सकते हैं। मैंने अपने दौड़ने के करियर के अनुभव से यह सीखा कि प्रतिस्पर्धा करने की कला दरअसल भूलने की कला होती है, और मैंने अब खुद को यह सत्य याद दिलाया। आपको अपनी सीमाओं को भूलना होगा, आपको अपनी शाकाओं, अपने दर्द, अपने अतीत को भूलना होगा, आप アッジャブイセブウナサンバムナイホトアプコウスケサーダーソデバジカニホギメネウンサビドロケバレメソチャジスメメラディマークエイキチチタタタアッメラシャリッドシチチタタタウンゴールチャクロケバレメジスメムジェアプはシャリッコバタナパタタハトマリバーツメダムヘレキンハメイセィタラダムラけカダンナホガウズアワチケサーダメネボー 1964 Olympic Japan वाजिम दाम पर ठहरने के काफी विकल्प थे। मुझे न्यूफोर्ड के व्यावहारिक केंद्र में एक कमरा मिल गया, जिसमें सबसे ऊपर एक घूमता रेतारा था, सेटल की स्पेस नेडल की मीनार की तरह ऐसा। अमेरिकी स्पर्श, जिसमें मेरी घपलाहट शांत हुई। मैंने ओनुतुक्सा को फोन किया और एक संदेश छोड़ा मैं जापान में हूँ और मैं एक मीटिंग के लिए आना चाहता हूँ। फिर मैं पलंग के कोने पर बैठकर फोन को घुमने लगा। आखिरकार फोन की घंटी बजी। स्पष्ट आवाज़ वाली सेक्रेटरी ने मुझे जानकारी दी कि अनुतुक्षा में मेरे संपर्क मी मियाज़िकी अब वहाँ काम नहीं करते। बुरा संकेत। उनक बहुत बुरा संकेत। सेक्रेटरी ने कहा कि इसके वजहें मी मौरिमोटा मेरे होटल में घूमते रहता रा में चाय पर मुझे मिलने आएंगे कल सुबह। मैं जल्दी सो गया लेकिन बेचैनी भरी नींद सोया। कार दौड़, जेल दुवंद के सपने वही सपने वही सपने जो किसी बड़ी मीटिंग या डेटिंग या परीक्षा से पहले रात को मुझे ह डाले कच्चे अंडे का नाश्ता किया और थोड़ी ग्रिल की हुई मछली तथा ग्रीन टी के साथ इसे गले से उतारा। फिर हाउ टू डू बिजनेस विद द जापनीज के कंटपद आंशकों को दोहराते हुए मैंने अपने पीले जबड़े पर शेविंग की। एक दो जगह चेहरा कट गया और मुझे खून रोकने में मुश्किल आ गई। मैं बहुत बुरा दिख रहा होगा। आखिरकार मैंने सूट पहना और लिफ्ट की तर डैडी की तरह सफेद था। मौरी मोटा समय पर आ गया। वे मेरी उम्र के करीब थे, लेकिन कहीं ज़्यादा परिवक्त ज़्यादा आदम विश्वासी। उन्होंने एक अस्तव्यस्त स्पोर्ट कोट पहना था, और उनका चेहरा भी उतना ही अस्तव्यस्त लग रहा था। हम खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठे। तुरंत ही वेटर के ऑर्डर � पक्ष रखने लगा। मैंने हर वैसी चीज़ कह दी जो मैंने कसम खाई थी, मैं नहीं कहूँगा। मैंने मोरी मोटामा को बताया कि मैं इस बात से कितना दुखी था कि यह मारलवाल मैन मेरे क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है। मैंने कहा कि मुझे यह लगा था कि मैं पिछले साल जिन अधिकारियों से मिला था, उनसे मेरा व्यक्तित्व जुड़ाव हो गया था और उसकी इस पश्चिमी म्याजिकी के पत्र से होती थी, जिसमें यह कहा गया था कि मैं तेरा पश्चिमी राज पूरी तरह से मेरे साथ है, इसलिए मैं इस व्यवहार को समझ नही एसास के प्रती आहान किया, मौरी मोटा आज सहज दिखने लगे, इसलिए मैंने सांस ली और ठहरा, मैंने उसे विक्तित्व से उठा कर पेशवर कर दिया। メネアプニジョーダービクリカーオレキアメネアプニサジェダーカーナムリアウェマシューコーチジンキプリティシタカーダンカープリシャンティマーサーガーキッドスリオービーバジャータメネイズバーッパージョーディアキアガムジモカディアジャイトメアオノトクサケリエイブハウィシメキアカッサカハモリモタネチアイキーチュスキーリエイジャービアスパストホゲアキーメリバーッカーモーガイトオノネアプナカフラグディアアアアアアオキッキーセバーディーキネイレディレディレハム कोबे के ऊपर घूमे मैं आपको बताता हूँ एक और बेचैन रात मैं कई बार उठाखिड़ की तक गया जहाजों को कोबे की गहरी बैंगनी खाड़ी में झूलते उतलते देखा मैंने सोचा सुंदर जगह कितनी बुरी बात है कि ये ये सुंदरता मुझसे परे है जब आप हारते हैं तो संसार सुंदर से रहित होता है और मैं हारने मैं जानता था कि सुबह मरी मोटामा मुझसे कहेंगे कि उन्हें अफसोस है कोई विक्तिगत चीज नहीं थी ये केवल व्यायासाय था लेकिन वे मॉल व्यरो वाले आदमी के पक्ष में फैसला सुना रहे हैं सुबह 9 बजे पलंग के पास वाले फोन की घंटी बजी モリモタマシリーオノトクサクハドアプセミラチアティアンオノノネカーメネアプナスウッドペナアアウトゥクサクエムキャレポンチゲアサメエランパクシメジャネペチャネサメエランパクシメモリモタにムチェタブルケビチメラッキークッシーケタラフィッシャーラッキアイスバーモケセレパズ はい。 私は一番大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大き से दरवाजे की तरफ घूम गए और मैं वाक्य के बीच में ही रुक गया। कमरे का तापमान 10 डिग्री कम हो गया। कंपनी के संथापक अनुतुक्षा आ गए थे। गहरा नीला इतावली सूट और रोएदार कारपेट जितने मोटे वाले बाल। उन्हें देखकर ही सम्मेलन पक्ष के हर व्यक्ति में डर का संचार हो गया। बरहाल वे उससे अंजा� कोई संकेत नहीं दिया। वे तमाम बॉसों के बॉस थे और जूते के बादशाह थे। धीरे-धीरे उन्होंने टेबल के चारों ओर अपना रास्ता तय किया और हर एग्जीक्यूटिवों से आंखों से संचित サムパルキア。アタウェイムズタカイ。 कुछ समय पहले उन्होंने एक सपना देखा भविष्य का एक अद्भुत सपन सपन यह था कि संसार का हर व्यक्ति सारे समय स्पोर्ट्स शूज पहने रखता है उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि वह दिन आ गया है वे रुके टेबल पर बैठे हर व्यक्ति की ओर यह देखना चाहा कि वे लोग यह बात जानना चाहते हैं या नहीं उनकी 1時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で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 मॉलबैगर पर्द को पत्र लिखेंगे और उसे इस निर्णय की जानकारी देंगे। वे उठे, मैं उठा, हर व्यक्ति उठा। हम सबने सिर झुकाया। वे सम्मेलन पक्ष बाहर चले गए। सम्मेलन पक्ष में मौजूद हर व्यक्ति ने सांस छोड़ी। मोरी मोटाव ने कहा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 アンヴァンドパーハスタクシャーキーアンパティスハザドラケジュティーカバーリオダディア。メアプネヘルタクドルタクダーハワガヤアアディドルタクパンシネケバーアンパーハワメキウダメエッグレーリングレーリングパーハワーアンカーハワーアンカしハワーアンカーハワーアンカーハワーアンカーハワーアンカーハワーアンカーハワーアンカーハワーアンカーハワーアンカーハワーアンカーハワーアンカーハワーアン アンネキヤキメビエグナフキライパル unga メアンドニサムドルパナフキ、サワリカルングエグンテケバーメエグナフキ、アグレイセメカダータメレバーハワメウッドレイテメス、ソリストメノキャンカータアンアプネバレメカフィ、アチャメスカータアグレディンメトキュー、ジャネワリ、チンメサワアアクリカアアップチェダイチェダカー、バードケ、ビーチ、モチネカ、サメアギアタサガイトブクメイエス、サラディガイテマウ फ़्यूजी पर रात में चढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा सही चढ़ाई वह है जब शिखर से सूर्यास्त देखा जाए। इसलिए शाम के मैं धुनलके में पहाड़ के मोहाने पर पहुंच गया। दिन उमसदार था लेकिन हवा ठंडी होने लगी थी। जबकि मैं बुर्मुड़ा シャツ、ティーシャツ、アタイガーズ、メタン、バッネキ、ウェジェス、メネ、アプネ、ニッネ、パルドバー、ウィッチャー、キア、メネ、パハー、セ、ウトルテ、アドミコ、デカ、ジョ、ロ、ロカ、アオ、ウスケ、コット、ケ、バッレ、メティン、ドロー、キ、ペシカス、キ、ウスネ、ウジェ、デカ、コット、デカ、アオ、フィッハメ、セ、ヘラ、ディア。 私は日本に生まれたのは、たのは、私は生まれたのは、私は生まれたのは、私は生まれたのは、私は生まれた私はまれたのは、私は生まれたのは、私はのは、私は生まれた私はまれたの私はのは、私は生まれたのは、私はまれた私は生まれたのは、私は生まれたのまれたのは、は生のは、私は生まれたのまれたのは、は生れは、私は生まれたのは、のは、私は、私はまれた私は、私のは、私は、私は生まれのは、私は、私は生まれたのは、私は、私は、 フィルメネラーケンアバエイク・ストャー・バリー、ビッティッシュ・マイラーネバタイアキ、フューーエイク・サクリエ、ジュアラムキータ、アオキラークセ、ジュート、ケ、ババー、ホニキー、ガレンティー、イスリエイスパッチュネ、ワレ、ロ、ガセ、バネジーティー、パンティー、ジネイ、スタマーカネケ、バーテー、ディアジャータ、マネ、サンディー、カリディー、メリジプト、ディーリ、ホガイティー、レキンア पोशाक में आ गया था और अब मैं चढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था मेरी गाइडबुक के अनुसार माउंट फ्यूजी से आने के लिए कई रास्ते थे लेकिन ऊपर चढ़ने का केवल एक ही रास्ता था मैंने सोचा ये तो जीवन का सबक है चढ़ने वाले मार्ग पर कई भाषाओं में साइनबोर्ड लगे थे शिखर से पहले नौ पड़ाव � दहशत में मैंने सोचा कि यही कि कहीं ऐसा तो नहीं। तेरा पश्चिमी राज्यों का मतलब दरअसल तीन राज्य हो। स्टेशन साथ पर रुककर मैंने जापानी बियर तथा एक कब noodles खरीदे dinner खाते समय में एक और जोड़े से बातचीत करने लगा वे अमेरिकी थे मुझसे छोटे मुझे लगा वे विद्यार्थी होंगे युवक किसी महंगी पारिवारिक यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था जिनसे मूर्तता पूर्ण कपड़े पहने रखे थे golf sleeve और tennis shirt हर कपड़े का belt वह state अंडे के सभी रंग देख रहा था दूसरी त エスフォーサーはのコーヒーを食べている人は誰かが食べている人はかが食べている人は誰かが食べている人は誰かが食べている人は誰かが食ている人は誰かが食べている人は誰かが食べている人は誰かが食べている人は誰かが食べているは誰かが食べている人は誰かが食べている人は誰かが食べている人は誰かが食べてかが食べているは誰かが食べている人は誰かが食べている人は誰かが食べている人は करके और घोड़ों को कुदाते तथा दिखाते हुए घोड़ों को बड़ी हुई थी। अब भी अपना काफी समय जीन और घोड़ों के प्रदर्शनियों में बिताती थी। वह अपने प्रिय घोड़ों के बारे में इस तरह बता रही थी, मानो वह उसके सबसे करीब दोस्त हों। मैंने उसके परिवार के बारे में पूछा। डैडी एक कैंडी बार कं カニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバールカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバーのカニバ उसकी बहन सीनियर थी लेकिन उसे दाखिला नहीं मिल पाया मैंने कहा ऐसा लगता है कि आप अभी तक उस अस्विक्रिती से उबर नहीं पाई हैं सही समझे वै बोली अस्विक्रिती जेलना कभी आसान नहीं होता मैंने कहा आप यह बात दोबारा बोल सकते हूँ। उसकी आवाज अजीब थी, वह कुछ शब्दों का अजीब तरीके से उच्चारण करती थी, और मैं यह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि यह मैरीलैंड का लिहाजा था या भाषा का दोष। जो भी हो, यह प्यार करने लायक था। उसने पूछा, मैं किस कारण जापान आया था? मैंने स्पष्ट किया कि मैं अपनी � ソチラヒティは、コンパニケ、サンタパコ、アウディオンケ、カプタノケ、バリメソチラヒティ、ウデミ、ハ、メネカ、ウスネプチャ、アブネセ、バチャリア、メネカ、メネバチャリア、ウェブブリアメリカケ、サーリー、レッビジネス、スクール、ジャーレイ、アオスケ、バーディ、サビ、バンカ、バンニキ、ユージナ、バナーレイ、ウスネアプニ、アケ、ゴール、ゴール、ゴマイ、アゲ、カー、ハッコイ、ヤイカーティ、キッナ、ボーリング、メネカー、ボーリアツ、シムジェ、ダルラ サイスリーは、あ、withdraw。あ、12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の12分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の1分の जब शिखर धीरे-धीरे दिखने लगा तो चढ़ाई पेचीदा और चक्कर घनी बन गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जापानियों में एक कहावत है। उसके बॉयफ्रेंड ने अपने कंधे के ऊपर से हमसे और हर एक से चिल्लाकर कहा, समझदार इंसान फूजी पर एक बार चढ़ता है, मूर्ख इस पर दो बार चढ़ता है। कोई भी नहीं हं トランドアーケパスポンチ。ハム、ウスケ、カリー、ベテ、アンテジャー、カネ、ラゲ、カフィ、アンディラトネイタ、カフィ、ロシニビネイティ、フィル・スューラッジ、チッチ、ウパ、アイア、メネ、サラ、アウスケ、ボイフレンコ、バタイアキ、ジャパニ、ダーミック、シーマ、ワレ、プレデシュ、パトランドアーケ、 ラガテ パーレジャネヴァーリーエクレヘプルサワーテイ。ウパーチャネケウィプリッドナティジェウタネメクコイメネトネヒラギアアンサメビネヒラギアンニチェパンチカルメネセルジュカヤアンサーラタタイエステルエクセイウダーリ アプシェミルカーアチャーラガサーラネプチャー、アプカハジャーラヘメネカハメソ私はタウンキメアジャータ、ハコネインメタネヴァランウェブリーティケメビアプケサータアレイウォーメネエクタダ私は一ェキチャメネ boyfriend キタラフデカウスキーティオリチェディウィティアクエームジェイスバーカーヘサーズワーキウェアウスカー boyfriend ネヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ 呃呃 ポーターランド、エストン、コースト、ポーチ、レース、コーナー、エクモー、トーチャー。 को ही अपने परिवार को यह शुभ समाचार दे दिया मैं एक लड़की से मिला था फिर मैंने उन्हें एक और शुभ समाचार सुनाया मैंने अपनी कंपनी को बचा लिया मैं मुड़ा और अपनी माँ जुड़वा बहनों की तरफ कसकर देखा वे अपना आधा दिन फोन के पास उकुड़ बैठी रहती थी और पहली घंटी बजते ही उस पर टूट प मेहरबानी करके अच्छे से बात करना। कई सप्ताह बाद जब मैं इधर उधर के काम करने के बाद घर लौटा तो वह लिविंग रूम में मेरी माँ और बहनों के साथ बैठी। उसने कहा, सरप्राइज। उसे मेरा संदेश मिल गया था और उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लिया। उसने हवाई अड्डे से फोन किया था और मेरी बहन 何で1つのことですが、何で1つのことですが、何で1つのことですが、何で1つのことでし何で1つのことです。何で1つのことです。何で1つのことです。何で1つのことです。何で1つのことです。のことです。何で1つのことです。何で1つのことです。ことです。何で1つののことです。何で1つのことです。何で1つのこのことです。何で1つののことです。何で1つのことです。何で1つのことです。何で1つのここのことです。 आवश्यक जनक रूप से फूजी जैसा दिखता है जिससे हम दोनों अपनी यादों में खो गए मैंने पूछा कि वह कहाँ ठहरी थी उसने कहा बुद्धू लड़के दूसरी तरफ उसने खुद को मेरा मेहमान बना लिया था दो सप्ताह तक वह मेरे माता पिता के गेस्ट रूम में रही परिवार की तरह मैं सोच रहा था कि वह किसी दिन बहने मेरी संकोची माँ, मेरे तानाशाह डैडी, कोई भी सारा की टक्कर का नहीं था, काश तोर पर मेरे डैडी, जब वह उनसे हाथ मिलाती थी, तो वह उनके अंदर कि किसी कठोर चीज को पिघला देती थी, शायद यह कैंडी बार वाले लोगों और उनके अमीर मित्रों के बीच बड़े होने के कारण था। उसमें उस तरह का आत्मविश परिचित थी जो सामान्य बातचीत में बेब पैली और हरमन हैस को एक साथ ला सकती थी वह उन दोनों की दीवानी थी लेकिन खास तौर पर वह हैस कि वह किसी दिन उन पर एक पुस्तक लिखने वाली थी उसने एक रात डिनर के दौरान कहा ये वैसा ही है जैसा हैस ने कहा खुशी क्या का मामला नहीं खुशी तो कैसे का मामला है नाइट परिवार ने अपना पोस्ट रोस्ट चबाया और दूध पिया मेरे डैडी ने कहा बहुत रोचक मैं सारा को ब्लू रिबन के विश्वव्यापारी मुख्यालय में ले गया जो बेसमेंट में था और उसे पूरे कामकाज का तरीका दिखाया मैंने उसे लिबर ऐप की एक जोड़ी दी जब हम कार से समुद्र टट तक गए तो वह उन्हें पहनकर गई। हम बैग माउंटेन पर चढ़ने लगे और सीपी भरे तट पर केकड़े पकड़ने और जंगलों में हलकबारी चुनने भी। अस्सी फुट के फर के वृक्ष के नीचे खड़े होकर हमने एक रसीला चुमन लिया। जब वह विमान में मैरीलैड चली गई तो मैं बावला हो गया। मैंने हर दूसरे दिन उसे पत्र लि� तुरंत द्वार के पास बैठने के बारे में सोचता हूँ। उसने हमेशा पत्र का जवाब तुरंत दिया। वह हमेशा अपने प्रेम का एजहार करती थी। 1964 के क्रिसमस में वह लौटी। इस बार मैं उसे हवाई अड्डे लेने गया। घर आते समय उसने मुझे बताया कि उसके विमान पर चढ़ने से पहले एक भयंकर ईमेला हो गया। उसके मम्� 私は私のことを知っている人は、私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 मेरा भाई उसने सुबह सुबह मुझे घर से निकाला और हवाई अड्डे तक छोड़ने गया मैं सोच रहा था कि क्या वह सचमुच मुझसे प्यार करती थी या मुझे विद्रोह करने के अफसर के रूप में देखती थी दिन में जब मैं ब्लू रिबन में काम करने में व्यस्त रहता था तो सारा मेरी माँ के साथ उठती बैठती थी रात को वह और ウスケガルロッテヘジャウスケガルロッテネカサメアイアトメエイガフィルバーガープリエサラムジェトマリヤダアティアメトムセペアカタウンウスネメリパトロカジャワプトランティアウスエビミリヤダアティティウェビミュジェペアカティティフィルジョドキバリシケサウスケパトロメトリタンダカネラギウィカムバウクティエムジェエサラグラータメネクトコサムジャエシャーディエセルフミリカルナイエキン フォンキア。やめりかっぱななな iti、Usnekaki, Usse isper, coffee soch vichar kia tha, or Usse paka naithaki, hum ek dusre kelly saithe, Usse paka naithaki, m e u s s a p p r s u p o t i c a e t s u p p o s e d t i c k i a e t h per oun, Usse paleme, Anuai, Vinay karpam, Usne phone katkadia, Mane ekkkagas lia, or Usper ek lumba patre t पूर्ण ने विचार करने की आगरा किया। उसने तुरंद पत्र लिख दिया। ジュトカナヤ、シップメント、オノトクサアゲア、メエシスティメ、タキ、ムジェ、ウスキ、コイパーワーヘネイティ、メネカイサプテ、コレメガジャレ、メベスメンメッチプラータ、メノクロケ、カムロメッチプラータ、メアプネピストルパルレタラー、アオアプネジティー、ウエ、ブルーリブノコ、グータラー、アラキメネオネ、バタヤネイ、レキン、メリパリバー、ワレ、ジャンガイ、オノハネ、ウエフランネイプチャー、オネウンキザロネイティ、ヤヴェ、ジャンナネイ では、メリー、ベン、ジーン、ジャン、メイ、ディン、バー、ゲート、メリー、カムレ、メイ、ウセ、メリー、デックス、メイ、サー、ケ、パトル、メイ、ジャメイ、ガル、ロータ、ア、バス、メイ、ネイ、メイ、パス、アイ、メイ、パス、ファッシュ、パッ、ベティ、ア、ボリ、キ、ウスネ、サー、パトル、サー、ダニ、セ、パデテジスメ、アンティブ、ア、スクリティ、ワー、パトル、ビ、シャン、メイ、ナジレ、ジュラン、ライ、ジーン、ネ、カトム、ウスケ、ビナ、ザ、ア、チュー、メイ、ア、アコメ、ア、ア、ア、 मुझे पता नहीं था कि क्या कहूं इसलिए मैंने जीन से पूछा कि क्या वह ब्लू रिबन के लिए पार्ट टाइम काम करना पसंद करेगी मैं काफी पिछड़ गया था और मुझे निश्चित रूप से मदद की जरूरत थी मैंने भरे गले से कहा चुकी डॉक में तुम्हारी इतनी रुचि है इसलिए तुम शायद सेक्रेटरी का थोड़ा काम कर सकत डॉलर प्रति घंटा वे हंसी और इस तरह मेरी बहन ब्लू रिबन की पहली कर्मचारी बन गई। 1965 साल के शुरू में ही मुझे जैक जॉनसन का पत्र मिला। ऑक्सिडेंटल में हमारी आप्रतिशत मुलाकात के बाद मैंने उसे एक जोड़ी टाइगर जूते उपहार में भेजे। इस पत्र में उसने मुझे बताया कि उसने उन्हें अजमाया था उसे पसंद आय बहुत ज़्यादा पसंद आय और उसे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी पसंद आय लोगों ने उसे सड़क पर रोका था और उसके पैरों की तरफ इशारा करके पूछा था कि वे इतने अच्छे जूते कहाँ से ले सकते हैं जॉनसन से जब मैं पहली बार मिला था उसके बाद बहुत कुछ हो चुका था उसकी शादी हो चुकी थ パートタイムカーンカーンカーンカーンカーンカたンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンカーンーンカーンカーンカーンカーン मैं पार्ट ไท म विक्री प्रतिनिधियों का समूह बना रहा था और उन्हें भी मैं इतना ही कमीशन दे रहा था। उसने तुरंत पत्र का जवाब दिया और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और फिर उसके पत्रों का सिलसिला जो शुरू हुआ तो उसने रोकने का नाम नहीं लिया। इसके विपरीत पत्रों की संख्या दिनों दिन बढ़त पहले वो दो बनने के होते थे, फिर चार, फिर आठ। पहले वे हर कुछ दिनों में आते थे, फिर वे ज़्यादा तेज़ी से आने लगे और किसी जल प्राप्त की तरह डाक में लगभग हर दिन गिरने लगे, जिनमें वापसी का वही पता लिखा होता था। P.O. Box 1492 Seal Beach, C.E. 90740। आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि मैं ये सोचने लगा कि इस आदमी को मैंने क्यों रखा था? जाहिर है मुझे उसकी ऊर्जा पसंद थी और उसके उत्साह में दोस्त खोजना मुश्किल था। लेकिन मु जरूरत से ज़्यादा तो नहीं। 20वें या 25वें पत्र आने पर मुझे ये चिंता सताने लगी कि कहीं ये आदमी खिसका हुआ तो नहीं है। मैंने सोचा कि हर चीज़ इतनी हर्बडी में, बदहासी में करने की क्या ज़रूरत है? मैंने सोचा कि क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब उसके पास मुझे बताने या पूछने के लिए इतनी व कि डार्क टिकट खत्म हो जाएंगे और इस कारण वह मुझे पत्र नहीं लिख पाएगा। ऐसा लग रहा था कि जब भी जॉनसन के दिमाग में कोई विचार आता था, तो वह उसे तुरंत लिख लेता था और एक लिफाफे में भरकर मुझे देता था। वह मुझे लिखकर बताता था कि उसने इस सप्ते कितने टाइगर बेचे थे। वह बताता था कि उसने उस दिन कितने टाइगर बेचे थे। वह बताता था कि किस हाई स्कूल रेस में किन खिलाड़ियों ने टाइगर शू पहने थे और वह किस स्थान पर गए थे। वह बताता था कि वह अपने बिक्री इलाके को कैलिफोर्निया से आगे फैलाना चाह अरिजोना तथा संभाविता न्यू मैक्सिको को शामिल करना चाहता है। उसने यह सुझाव देने के लिए पत्र लिखा कि हम लॉस एंजिल्स में एक रिटेलर स्टोर खोल सकते हैं। उसने यह बताने के लिए एक पत्र लिखा कि वह दौड़ संबंधी पत्रिकाओं में विज्ञापन देने की सोच रहा है और इस बारे में मेरे क्या विचार है थे और लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया की थी। उसने यह पूछने के लिए पत्र लिखा कि मैंने उसके पिछले पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया। उसने प्रत्याहन का आग्रह करने वाला पत्र लिखा। उसने यह शिकायत करने के लिए पत्र लिखा कि मैंने प्रत्याहन के उसके पिछले आग्रह पर प्रतिक्रिया नहीं की थी। 私は何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、とを言うか、何を言うか、何を言うか、何を言のか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何何か、何を言うか、何を言うか、何を言う何か、何を言を言うか、何を言か、何を言う何をか、何を बेसमेंट की वर्कशॉप में ब्लैक रॉयल टाइपराइटर पर बैठता था, रोलर में एक कागज लगाता था और टाइप करता था प्रिया जेफ और फिर मैं खाली जगह छोड़ देता था मैं नहीं जानता थे कि कहां से शुरू करूं उसके 50 रावलों में से किस सवाल के जवाब से शुरू करूं इसलिए मैं उठकर दूसरी चीजें करने लगता था और अगले ही दिन जॉनसन का एक नया पत्र आ जाता था या दो जल्द ही मैं तीन पत्र पीछे हो जाता था और अटके हुए लेखक के अवरोध का शिकार हो जाता था मैंने जॉनसन की फाइल से निपटने की जिम्मेदारी जीन को सौंप दी उसने कहा ठीक है एक महीने के भीतर उसने परेशान देखते हुए मेरी तरफ फाइ पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन उन्हें सरसरी तौर पर पढ़ने से मुझे पता चला कि वह पार्ट टाइम और वीकेंड पर टाइगर जूते बेच रहा था कि वह अब भी लॉन्ग एंजेल्स आउंटी के सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में दिन की नौकरी कर रहा था। मैं अब भी यह बात नहीं समझ पाया। जॉनसन मुझे लोकप्रिय व्यक्� अप्रैल 1965 में उसने लिखकर बताया कि उसने अपने दिन की नौकरी छोड़ दी। उसने कहा कि उसे हमेशा से इससे नफरत थी, लेकिन ताबूत में आखरी कील सैन फ्लैंडो वैली की एक पीड़ित महिला ने ठोकी थी। उस महिला ने खुदकुशी करने की धमकी दी थी और जॉनसन को उस महिला की जांच पड़ताल करने जाना था। जाने से पहले जॉनसन ने उस महिला को फोन करके पूछा कि क्या वह सचमुच उसी दिन खुदकुशी करने वाली थी? अगर वह उसी दिन खुदकुशी करने वाली थी वह घाटी तक आने जाने में अपना समय और गैस के पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। उस महिला और जॉनसन के वरिष्ठ अधिकारियों को जॉनसन की यह नीति पसंद नहीं आई। उनके हिसाब से यह इस बात का संकेत था कि जॉनसन को परवाह नहीं। जॉनसन भी यही सोच रहा था। उसे सचमुच परवाह नहीं थी और वह जॉन लिखा कि उस पल वह खुद को और अब अप, और अपनी तकदीर को समझ गया था। उसकी तकदीर सामाजिक कार्य करने की नहीं थी। उसे लोगों की समस्याओं को दुरस्त करने के लिए उस धरती पर नहीं भेजा गया था। जॉनसन को दृढ़ विश्वास था कि धावकों को ईश्वर चुनता है। उसका मानना था कि अगर सही तरीके से, सही भावना स と、え、え、 पार्ट टाइम कर्मचारी था। वास्तव में 1965 में दौड़ को खेल भी नहीं माना जाता था। ये लोकप्रिय नहीं था, ये ओलंपिक नहीं था, ये बस था। तीन मील सड़क पर दौड़ना एक ऐसी चीज थी जिसके कुछ विचित्र लोग थे। शायद अपनी アンマッド・ウォッジャー・コ・ジャー・ナイ・ケリー、アンンン・ケリー・ドーナ、ヴィアン・ケリー・ドーナ、アッファム・ケリー・ドーナ、ベータ・アッド・ジャー・ラム・ジーニ・ケリー・ドナ、イエ、エシチジェティ、ジョカビ、ナイ・ソニー・ゲイティローガクサ・ドーナ・ヴァレコ・チュダニケ・モコ・キ・タクメ・レティー、ロー、ドーアプ・ニカー・ディミカル・レティー、ア、 हॉन बजाते थे, घोड़ा लो घोड़ा, वे चिल्लाते थे और दौड़ने वाले के सिर पर बीयर या सोडा फेंक देते थे। जॉनसन कई बार पेप्सी से नाया गया हो, वह इस सब को बदलना चाहता था, वह संसार के सभी दमित धावकों की मदद करना चाहता था, उन्हें रोशनी में लाना चाहता था, उनका एक सचमुच समुदाय बन परिभाषा थोड़ी सीमित थी। वह तो बस पूरी तरह से धावकों के साथ ही सामाजिक मेल मिलाप करना चाहता था। सबसे बढ़कर जॉनसन ये काम करके अपनी आजीविका कमाना चाहता था, जो 1965 में लगभग असंभव थी। उसे मुझे ब्लू रेबन में ऐसा करने का तरीका दिख रहा था। मैं जॉनसन की उस सोच को हतो साहित करने के लिए जो कुछ कर सकता था मैंने सब कुछ किया हर मोड पर मैंने खुद के प्रति और अपनी कंपनी के प्रति उसके उत्साह को कम करने की कोशिश की पत्र का जवाब नहीं देने के अलावा मैंने उसे कभी फोन नहीं किया कभी उससे मिलने नहीं गया कभी उसे ऑर्गन नहीं बुलाया मैंने कभी उसे कोरी सच्चाई बताने का को 私ァーのファーストのファー私はのファーストのファーストのファーストのファーのファーストのファーストのファーストのーストのファーストのファーストのファーストのファをストのファーストのファーストのファ उसने तुरंत लिखा और पूछा कि क्या वह मेरे लिए पूर्णकालिक काम कर सकता है? मैं पूरी तरह से टाइगर शू ऊपर काम करना चाहता था और मेरे लिए दूसरी चीजें करने का भी समय रहेगा। दौड़ना स्कूल अपना बॉक्स खुद बनाना। मैंने अपना सिर हिलाया मैं उस आदमी को बता रहा हूँ कि ब्लू रिबन टा� アンテメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ 400 डॉलर में खर्च चला सकता है मैं मान गया अनिश्चित से वह यह बहुत ज़्यादा वेतन लग रहा था लेकिन जॉनसन इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था इतना ज़्यादा चंचल था और ब्लू रेबन इतनी ज़्यादा नाज़ुक थी दोनों ही तरीके में मैंने सोचा कि यह कुछ समय की बात है हमेशा की तरह मेरे भीतर क アゲバダ。オフィルマネジョンセンケバレメソシノチョーディア、メレパスウスパルザダバリサマシャティ、メレベンカムジセナラスタ、メレパレサーメアッハザドルキビクリケバーダアプネドスレサーメソーラハザドルカ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 自分は何かを言うことができない。そして、私は何を言うことができない。私は何を言うことができない。私は何を言うことができない。私は何を言うことができない。私は何を言うことができない。私は何を言うことができない。私は何を言うことができない。私は何を言うことができない。私は何を言うことができない。私は何を言うことができない。私は何を言うできな बढ़ती बिक्री, मुनाफा और आसमिती संभावनाओं के मिलन से गुणवातापूर्ण कंपनी बनती। उन दिनों वाणिजिक बैंक निवेश बैंकों से अलग होते थे। उनका पूरा ध्यान कैश बैलेंस पर केंद्रित होता था। वे ये चाहते थे कि आप कभी अपने कैश बैलेंस से ज़्यादा तेज विकास नहीं करें। बार-बार मैं नम तो मैं अनुत्तक्षा को विकास नहीं दिला पाऊँगा कि मैं पश्चिमी के उनके जूतों का विकर्ण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ अगर मैं अनुत्तक्षा को विश्वास नहीं दिला पाया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ तो वह मेरी जगह पर कोई और दूसरा मॉल बैगरो मैन खोज लेंगे और मैंने वहाँ मौजूद सबस एडिडास मेरे बैंगल पर कोई असर नहीं हुआ एथेना के विपरीत के अनुवादी की निगाहों के मुरीद नहीं थे वे バーバーエキーバーテテテーテーメイナイトアップアップコディリチェルネキーザラウタイアップケパスイスタラケイヴィカスケリープレアプエクティーネイヘイエクティーメイイイスサブセンナフラッカネイラガタメイレベンカバーバーイスカエスタマルカルタタタジャブタキーエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエ तकिये पर गिराता था इक्विटी में इस बिंदु पर बहुत 呃呃 パダタメアプナペアエクセイレイトルパッカスカルダバイラクナチャタタキシタラエク ke baad エクネイメティングメメメネアプニジャワーパッカブュラカムメレバンカネジョビカムウセメネアタマーリアレキス ke b a a カルタメワイタジョミラマンカタタメアノトゥクサコエクアウォッドデーデタタジョピシレドラセドゥグナバダホタタアアアフェッポリマスウミエクセアッドバンクポンチカ उसके क्रेडिट का पात्र मांगता था। मेरे बैंकर को हमेशा सदमा लगता था। आप कितना चाहते हो? और मैं इस बात पर सदमे का नाटक करता था कि उन्हें सदमा लगा था। मुझे लग मुझे लगा था कि आप समझदारी का सबक सीख जाओगे। मैं मानता था, गिड़गिड़ाता था, साझेदारी करता था और अतः वे मेरे लोन को मंजूर कर लेत कर्ज पूरा चुका देता तो मैं यही काम दोबारा करता था। अनुतुक्षा एक बड़ा ऑर्डर दे देता, जो मेरे पिछले ऑर्डर से दुगना होता था। फिर अपने सबसे छोटे सूट में बैंक पहुंच जाता था और मेरे चेहरे पर देवदूतों जैसी मासूमियत होती थी। मेरे बैंकर का नाम हैरी व्हाइट था। वे पचास के आस दरअसल मैं बैंकर नहीं बनना चाहता था और खास तौर पर वे मेरे बैंकर नहीं बनना चाहते थे मैं उन्हें विरासत में मिला था मेरे पहले बैंकर केन कैरी थे लेकिन जब मेरे डैडी ने मेरा गारंटर बनने से इनकार कर दिया तो कैरी ने उन्हें सीधे फोन घुमाया आपस की बात है बिल, लेकिन अगर लड़के की कंपनी डूब जाती, तो तुम उसे सारा दोगे? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। मेरे रेडी ने कहा। इसलिए कैरी ने ये निर्णय लिया। वे इस पिता-पुत्र की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और उन्होंने मुझे वाइट के सुपुद्र कर दिया। वाइट फर्स्टर नेशनल में वॉश パッダナム・チャラワー・タハ。 कि पांच बजे वाली दाढ़ी की छाया वाले वेल्शन मुझे दस साल बड़े थे लेकिन ना जाने क्यों वे खुद को बैंक का सबसे युवा मानते थे वे बैंक के अगले प्रेसिडेंट बनने की ठान चुके थे उन्हें लगता था कि उनके इस लक्ष्य की राह में मुख्य बाधा सारे जोकिम वाले कर्ज थे जैसे उनकी निगा मैं हर कर्ज एक जोखम होता था। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी कर्ज देना पसंद नहीं था। काश तोर पर मेरे जैसे को, जो कि मेरा बैंक बैलेंस हमेशा शून्य के आसपास रहता था, इसलिए वे मेरे बारे में ऐसा मानते थे कि मुझे दिया कर्ज अब डूब डूबा की तब डूबा। वे ये मानते थे कि मेरी तबाही ये है एक मंदी का सीजन। बिक्री में एक बार गिरावट और मेरा कारोबार टाइम टाइम फेस हो जाएगा। बैलेंस के बैंक की लॉबी मेरे बिना बिके जूते से भर गई और बैंक प्रेसिडेंट का ताज उनकी पकड़ स जैसा माउंट फ्यूजी के शिखर पर सारा ने माना था, इसी तरह बैलेंस भी मुझे विद्रोही मानते थे, लेकिन वे इसे प्रशंसा भरी बात नहीं मानते थे। वे वैसे देखा जाए तो अंत में सारा ने भी इसे प्रशंसा भरी बात नहीं माना था। जाहिर है, बैलेंस ने ये सब कुछ मुझे हमेशा सीधे नहीं कहा। उन्होंने सारी बात अक्सर बिचोलिए व्हाइट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाई। व्हाइट को खुद पर और ब्लू रिबन पर भरोसा था। वे मुझे हमेशा दुख के साथ सिर हिलाकर बताते थे कि बैलेंस ही निर्णय लेते हैं, बैलेंस ही चेक कर साइन करते हैं और बैलेंस फिल नाइट के प्रशंसक नहीं थे। मैंने सोचा कि ये उप आशा से भरा है कि वाइट प्रशंसक शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइट एक लंबे छरहरे पूर्व खिलाड़ी थे, जिन्हें खेलों की बात करना अच्छा लगता था। कोई ताज्जुब नहीं है कि हमारा नजरिया एक जैसा था। दूसरी तरफ वेलेस तो ऐसे देखते थे जैसे उन्होंने खेल के मैदान में कभी कदम रखा ही नह उन्होंने ऐसा उपकरण जप्त करने के लिए नहीं किया हो। वैलेंस को ये बताने में मुझे कितना संतोष होता था कि अपनी इक्विटी जहाँ चाहे वहाँ घुसा लें, फिर मैं बैंक से धड़ाधड़ बाहर निकलूं और किसी दूसरे बैंक के सहारे व्यापारी करूं। लेकिन 1965 में दूसरी कोई जगह थी ही नहीं। फर्स first national or US bank. इसके अलावा वेंचर कैपिटल जैसी कोई चीज नहीं थी ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहाँ महत्वकांशी युवा युवमी जा सकते हैं और उन सारी जगाओं की रक्षा ऐसे द्वारपाल करते हैं जो जोकिम से डरते हैं और उनकी कल्पना शक्ति शून्य थी दूसरे शब्दों में बैंकर वैलेंस अवॉइड नहीं नियम थे हर चीज ज्यादा मुश्किल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अनुतुक्षा मेरी जूते बेचने में हमेशा देर कर देती है जिसका मतलब यह है कि हमारे पास उन्हें बेचने के लिए कम समय होता है जिसका मतलब यह है कि लोन चुकाने के लिए भी कम समय होता है तो वे मेरी दुविधा या परेशानी नहीं स खेप के बारे में पूछता था और प्रतिक्रिया में मुझे आम तौर पर एक टैलेंस मिलता था जो पागलपन की सीमा तक आसपास होता था कुछ और दिन यह तो वैसा ही था जैसे आप 1911 डायल करें और दूसरी तरफ आपको किसी की जमाई लेने की आवाज सुनाई दे इन समस्याओं और ब्लू रेबन के अनिश्चित भविष्य को देखते ह दिवालिया होने के बाद भी मेरे पास थोड़ी आर्थिक सुरक्षा रही। जिस पल जॉनसन ने खुद को पूरी तरह ब्लू रेबन में लगाया, मैंने अपने जोकिंग कम करने का निर्णय लिया। अब तक मैं सीपीए की परीक्षा के सभी चारों हिस्सों में उत्कीर्ण हो चुका था, इसलिए मैंने अपने परीक्षा परिणाम और रिज्यूमी プライス・ボーター・ハウスの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 कंपनी का कैश बैलेंस भी। इसके अलावा लाइब्रेंड के विपरीत प्राइज व्हाक्टर हाउस की पोर्टलैंड शाखा थोड़ी बड़ी थी। लाइब्रेंड में केवल चार अकाउंटेंट थे, जबकि प्राइज व्हाक्टर हाउस के स्टाफ में लगभग तीस थे, जो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था। काम भी मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा था। प्रा� इनमें रोचक शुरुआती कंपनियों से लेकर स्थापित कंपनियां शामिल थीं जो कल्पना की हर चीज बेच रही थी लकड़ी पानी बिजली खाद्य पदार्थ इन कंपनियों का ऑडिट करते वक्त उनके अंगों की पर्टाल करते समय उनकी चीरफाड़ करके और उने दोबारा जोड़कर मैं ये भी सीख रहा था कि कैसे बची या नहीं बची उन्होंने किस तरह सामान बेचाया नहीं बेच पाए वे कैसे मुश्किल में पड़ी और कैसे बाहर निकली मैं इस बारे में सावधानी से नोट्स लेता था कि कंपनियां किस कारण चलीं या किस कारण नहीं चलीं बार-बार मुझे ये बात पता चलती थी कि इक्विटी की कमी ही असफलता का सबसे प्रमुख कारण था अकाउंटेंट आमतौर पर � サンドウィッチ 呃呃 पैकेट धोख जाते थे। मैं दूसरे एकाउंटेंट से मिल चुका था, जो संख्याएं जानते थे और जिन्हें संख्याओं का ज्ञान था। लेकिन हैश तो जैसे संख्याओं के बीच ही पैदा हुए। सामान्य से चार और नौ और दो के क्लास में विवेश औंधरे के अनपढ़ तत्वे खोज देते थे, वे संख्याओं को उसी तरह देखते थे जिस तरह कोई कवि बादलों को देखता हो, या जिस तरह कोई भू भ्रव शास्त्री चट्टानों को देखता हो, वे उनसे उल्लास भरे गीत और गहन सत्य बाहर निकाल सकते थे, और विलक्षण भविष्यवाणी विहेट संख्याओं के सारे भविष्य की बात दिन प्रतिदिन मैंने हेज़ को एक ऐसी चीज़ करते देखा जो मुझे कभी संभव नहीं लगी उन्होंने अकाउंटिंग को एक कला बना लिया जिसका मतलब यह है कि वे मैं और हम सभी कलाकार थे एक अद्भुत विचार था यह एक एक उद्दत बनाने वाला विचार था जो मेरे मन में कभी नहीं आया था। बौद्धिक दृष्टि से मैं हमेशा से जानता था कि संख्याएं सुंदर होती हैं। किसी स्तर पर मैं समझता था कि संख्या एक गोपनीय कोड का प्रतिनिधित्व करती हैं और संख्याओं की हर कतार के पीछे सोच में सौधंतित रूप होते हैं। मेरी अकाउंटिंग कक्षाओं ने मु カネラティエンキョンキアウワヒヘンジョアプキサンキャーバタティヘナウスエカムナウスエザーダ。アガメキシドッメカラプロデュションカタンウトスキーピチェカイカランホサティエンチョウタカンドクレキンコイパワーナヒカタタタログミリサンキャオヤサメコヘイヤーダラティヘメネイイイイスサチェイコジアタレキンヘジヒウェイカラカティジュノニムジエイスサティカエサスカライア。ウェセムジエイドル था कि हैज दुखद किस्म के कलाकार थे। वे एक मायने में वैन गोंग जैसे कलाकार थे, जो खुद के प्रति विनयशकारी रवैया रखते थे। वे खुद को फॉर्म में हर दिन कमजोर बनाते थे, बुरी तरह पोशाक पहनते थे, बुरी तरह कंधे झुकाकर चलते थे, बुरी तरह व्यवहार करते थे। उनके मन में बहुत से डर भी थे, バンジャガオカ。 य य 1965年に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に100年の時に मैंने हैच की रोचक और उत्तेजक बातों पर अपनी आंखें गोल-गोल नहीं घुमाईं। उनकी हर कहानी में वीएसआई के बारे में बुद्धिमत्ता का कोई न कोई मोती रहता था। कंपनियां किस वजह से कारगर होती हैं? कंपनियों के लहजों का दरअसल क्या मतलब है? इसलिए कई रातों में मैं संवेदिता से यहाँ तक कि उत्सुकता स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 फ्राइज व्हाक्टर हाउस के लिए उपयोगी बन सकूं। हेज की सेना का पैदल सैनिक होना भी चुनौतीपूर्ण था। स्थिति और भी गंभीर इसलिए हो जाती थी क्योंकि मैं अब भी सेना में रिजर्व में काम कर रहा था, जो सात साल की ज़िम्मेदारी थी। मंगलवार की रात को सात से दस तक मुझे अपने मानचित्र की स्विच चालू कर warehouse はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは です。 लेंटीफेंड नाइट सांस ले रहे थे तो मैं गौर से सुन रहा था मैंने एक बार भी उस आदमी को गहरी सांस लेते नहीं सुना यह शायद 1965 की मेरी एक मात्र विजय थी रिजर्व्स में कुछ मंगलवार की रातें क्लासरूम के लिए अलग रख दी जाती थी प्रशिक्षक हम में सैन्य रणनीति पर बात करते थे, जो मुझे रोचक लगती थी। प्रशिक्षक अक्सर कक्षा की शुरुआत में ऐसी ऐतिहासिक समूह युद्धों का विश्लेषण करते थे, लेकिन हमेशा वे विषय से भटककर वियतनाम पर आ जाते थे। अमेरिकी उसकी तरफ नवरात खिचा जा रहा था जैसे कोई बड़ा चुंबक उसे खीच रहा हो एक प्रशिक्षक ने हमसे कहा कि हम अपने निजी जीवन को विस्तावित कर लें अपनी पत्नियों को चुन लें और girlfriend को अलविदा कह दें हम बहुत जल्दी ही झमेले में पढ़ने वाले हैं थे मैं इस युद्ध से नफरत करते हुए बड़ा हुआ सिर्फ इसलिए नहीं क्यो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 何で काफी नहीं था वे यह मांग करते थे कि आप एक एक बंदूप में उनकी बराबरी करें वे ग्लासों को भी उतनी ही साफदानी से गिनते थे जितनी साफदानी से वे क्रेडिट और डेबिट को गिनते थे वे अक्सर कहते थे वे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 でも、バラバラメーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレ おはめはせに、なにぎや。もじやできめね、きゃきや。たりきんもじやきなきえ。banker tha, もじえ、いなにやきなきめ。いすまんね、めくちね、きゃ、さった、たったくめれ、きゅんめ、ぱちゃす、ぷりしゃ、しゃら、べに、りぎて。もじえ、はるかさ、やできめね、へじき、かあめ、うってかるでて。 もしあすのような声をを聞いて、それをいて、それを聞いて、そいて、それを聞いて、それを聞いて、それを聞いて、それをいて、それ アーティティックアンペシックナシタ。シャーディーパルメメヘッセペアカネイラガメウスインサンキキカダルカタタイスリエネイキヨンキウエスンキヨンメコイザダガリチーズデイケメウスイペアカネイラガキヨンキウスネムジメキウスキーズデイキエシーヘイエキヤータケドランデイラッキーハマリナシ ili ワタウメメメヘッジコブルーリバンケバレメバタイ。ウナネウスメサンバーナデイキウナネウィナシビデイカウナ 何が サンキャつの company が1つの場合、1つの場合、1の場合、0 bank balance が1つの場合、1つの場合、の場合、2つの場合、2つの場合、2つの場合、2つの場合、2つの場合、2つの場合、の場合、2つつの場の場合、2つの場合、2つのの場合、2つの場合、2つの場合、2つの場の場合、2つの場合、2つの場合、2つの場合、2つの場合、2つの場合、2の場合、の場合、2つの場合、2つの ウォーマンの1964年にオリンピックを始めた時に、アメリカのトレック・フィールド・チームのめに、ーチングをクの時に、オリンピックの時に、ウォーマンの時に、ブーミカの時に、ブーミカの時に、ブーリブンの時に、ブーミカの時に、ブーミカの時に、ブーミカの時に、ブーミカの時に、ブーミカの時に、ウォーマンの時に、 आए थे जो वावरमैन ने हमारी साझेदारी शुरू करते समय मुझे दिए थे अनुतुक्षा गए और इमारत में हर एक को मंत्रमुक्त कर लिया उनका शाही स्वागत किया गया फैक्ट्री का वीआईपी टूर कराया गया और मैरी मोटो ने उनका परिचय मी अनुतुक्षा से कराया जाहिर है दोनों पुराने शेरों की अच्छी पटरी बैठी आख ローズマーラのケジーヴァンメイユッドマンテテティーティーオノトクサメイパリジャトのキカスラガンティーティーティーティーティーティーオノトクサメイパリジャトキカスラガンティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーテーティーーティーティーティーティーティーティーティティーティーティーテ मोम अपने खुद के पैरों पर डाला था, हालांकि बास्केटबॉल जूते नहीं बिके, लेकिन मी अनुत्तिक्षा ने हाथ नहीं मानी योजना बदलकर वे दोने के जूते बनाने लगे और बाकी सब इतिहास है। वॉवरमैन ने मुझे बताया कि 1964 के ओलंपिक खेलों में हर जापानी दावक टाइगर जूते पहने हुए था। मियोनोतिक्सा ने वॉवरमैन को यह भी बताया कि टाइगर जूते ने अनूठे सोल की प्रेरणा उन्हें शूशी खाते समय मिली थी। वे अपनी लकड़ी की थाली को देख रहे थे। ऑक्ट धावक के जूते के सोल में काम कर सकता है। बवरमैन ने उसे अपनी इस मिति में दर्ज कर लिया। उन्होंने सिखा कि हमें रोजमर्रा की चीजों में भी प्रेरणा मिल सकती है, खाने पीने की चीजों से भी और घर में बड़ी चीजों से भी। आर्गिल लौटने के बाद बवरमैन ने अपने नए मित्र मी अनुत्तिक्षा से पत्र चार करने ブーアップネ、プロダクツメイデーロ、サンシオドケ、ウチャー、ビジュイテハラキ、チュムリケ、ニチェ、サビ、ログ、エイ、ジェスホテ、イ、リケン、バーバーマン、エエマンテテテキサー、レ、パー、サマン、ネイ、ホテ、アメリカオカ、シャリ、ジャパニオセ、アラク、ホテ、ジャダ、ラムバ、ジダ、バーリー、エイ、アメリカオカ、アラケ、ジューティ、ジュー、ジュー、チーファー、カケ、バーババーバーマン、コエイ、パタ、チェラキ、オネ、アメリカ グラハクキザロッケ、ハサプセ、ケセ、ダーラジャーサクタイ、ソデシュセオノネディエサーレ、ノーツ、スケッチ、オアデザインタイヤーケ、ジンサビー、コウェイ、ジャパン、ビジネメ、ジュテー、ウェイテイ。ドカッバーティエティキ、オネビー、ワイパタチャラタ、ジョ、ムジェパタチャラキヴェ、オノトクー、ムセ、アムネサムネ、キッニー、アチータラ、メレイ。レギンジャブ、アップネディシュメ、ロッツ、アティヘト、パリステバーティエエエエエエ、バババババメンケザザザザザザザ ジャブジャバーとイアト、イエー、レスメタ、イエー、サンシップ、アンダーズメ、ウュカタ、カイバート、ムジェイエー、ソチカルドクワキ、ジャパニー、バーバーマン、ケサー、ウェバーカー、レテジェサ、メ、ジョンセン、ケサー、カラータ、レキン、バーバーマン、メリタラ、ネイティ、オノネア、シュクリティ、コディルパッ、ネイリア、オノネビ、ジョンセン、キタラ、ヒ、カムキア、ジャブ、ウンケ、パトロカ、コイジャバー、ネイミルタ、ト、バーバーマン、アグラ、パトロ、リクテティ、ジェサ、ジャダ、シャブドコ、 रिखान्तित किया गया था और जादा विसमेहदी बोदक चिल लगाए गए थे ना ही उन्होंने अपने प्रियोग बंद किये वे टाइगर जूतर की चीरफार्ट करते रहे और अपनी Uh ah、1965年にシーダ・の Track s e a の Track Season が始まの Track s e a s o った時に、12年の年の Track Season が始まった時に、12の Track Season が始2年の Track s e 12年の Track Season が始まった時に、12年の Track Season が始まった時に、12年の Track Season が始まった時に、12年の Track が始まった時に、12年の Track が始まった時に、12年の t r フェルウェイ पुष्टि करते थे नरम अंदुरनी सोल ज्यादा चाप समर्थन इस नायु जाल का दबाव कम करने के लिए एडी के घुटे उन्होंने वर्मेन को नमूने भेजे और वे उन्हें देखकर बारा गए उन्होंने ज्यादा की मांग की फिर उन्होंने यह प्रयोग नातमक जूते अपने सभी धावकों को थमा दिए जिन्होंने उनके दम पर प्रतिस्प どういうことですか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 गुड्डा, लेमंडो चाय, शहद और कई सारे अनजान तत्व। जूते के साथ वे अपनी खेल पेर रेसिपी भी प्रयोग कर रहे थे, जिससे उसका स्वाद बेहतर होता रहा और उसका प्रभाव बेहतर होता रहा। बाद के वर्षों में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बोवरमैन गेटरोड का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। अपने खाली सम इन वर्वर्में यह समझौता करने को तैयार नहीं थे कि परंपरा की वजह से आप धीमे हो गए हैं। जब भी बारिश होती, जो यूज़न के सारे समय होती रहती थी, तो हैडवर्ड के दौड़ने के ट्रैक Venice 基ネガオメバダルジャーテテテウォーマンネソチャキコイラブダワリチーズザーダアサンホギジョジャルディソークサケアッジギサファイビジャルディホーサケウォノネエアビソチャキコイラブダワリチーズジンケダーヴォコケパロケリエビザーダーアサンホギリスリーオノネエクセメントミックメラカウスメパーティロキカタルバリアアッアッアッアッアッアッアッアッカッケビビビビビコスサーサーサー तथा संरचना की तलाश में घंटों बिताए, कई मर्वता वे अपने प्रयोगों का धुआँ घुसने की वजह से बीमार भी पड़ गए, चकाचौंध करने वाला सिर दर्द, स्पष्ट लड़हाइट, आँखों की रोशनी का कम होना, ये उनके पूर्णवाद की कुछ स्थायी लागतें थीं। एक बार फिर बरसों बाद जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल वावरमैन क्या करना चाहते थे वे पॉलियोरेथन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे एक बार पूछा कि हर चीज का 24 घंटे के दिन में कैसे भर लेते हैं? कोचिंग यात्रा करना, प्रयोग करना, परिवार पालना, उन्होंने んかー bari, mano yeh kareheh, yeh tokuch bhi naifir unhone mujeh dhime avaz me batayaki baki chije ke lawa ve ek pustak bili kraheheng pustak maneka jogging ke vareme unhone gambir andaz mekha bauerman hamisha shikayat kaltehteh ki lok hamisha yeh sochne ki gulti kaltehaki ke was shirsh olympian kiladi hi athlete huteh unka kehna तो आप एथलीट हैं। अब वे यह बात ज़्यादा बड़े वर्ग तक पहुंचाने की ठान चुके थे। पढ़ने वाली जनता तक रोचक लगता है। मैंने कहा, लेकिन मन ही मन में मैं सोच रहा था, मेरे बूढ़े कोच के दिमाग का कोई पेच गिर गया है। कौन कम्बखत जॉगिंग पर लिखी पुस्तक पढ़ना चाहेगा?